अब यहाँ पर देव ऋषि नारायद जी राजा प्रचिणमा ऋषि से कहते हैं राजन जरा नजर उठाकर आकाश में तो देखो जैसे ही राजा प्रचिमा ऋषि ने नजर उठाकर आकाश में देखा जिन पशुओं का इन्होंने वध किया वो सारे पशु से घूल झूल कर देख रहे राजा धर गया पूछा ऋषि ऋषिवरी मुझे घूल झूल कर क्यों देख रहे हैं बोले आपकी प्रतिष्ठा है आपका इंतजार कर रहे हैं कि आए और हम इनसे अपना बदला लें देव ऋषि नारद जी ने बड़ी सुंदर यहां पर एक कथा कही जिसका नाम है पूर्वजनो उपाध्याय चौथे तो स्तरीय पच्चीसवें अध्याय में भला पहली में ज्ञान दिया और ये ऐसी पहली है अगर किसी सत्संग में रख जाए सुबह हो जाएगी उसका उत्तर नहीं मिल लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करने जा रहे हैं हमारा काम है अगर जो आता है उसे बता देव ऋषि नारद जी कहते राजन मैं तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाता हूँ कि जीवात्मा और परमात्मा का क्या संबंध है उस कथा का नाम है पुरुजनों पुरुजनोपाख्यान एक का पुरुजन और एक का एक, एक दिन पुरुजन ने कहा बोले मेरे मित्र अभिजात घूमने चलते हैं अभिजात ने कहा हमें तो घूमने की इच्छा नहीं है तुम चलेगा के लिए आया छोटे छोटे शहर नहीं भाई बड़े बड़े शहर नहीं आगे बढ़ा तो एक सुंदर नगरी नजर आई जिसके नौ दरवाज पुरुष इस नगरी में प्रवेश किया तो महाराज वहां पर एक पांच धन का नाग नजर आया अंदर और बड़ा तो दस सैनिक नजर आया एक सेनापति था। और अंदर प्रवेश परवेश नगरी में तो एक सुंदर कन्या थी बड़ी खूबसूरत थी गुरुजन ने उस सुंदर कन्या को नमस्कार किया और कहा तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारे माता पिता क्या है उस शहर में जो सुंदर कन्या थी उसने कहा देखो मेरे माता पिता का तो कोई ठिकाना नहीं है मैं इस शहर की मालिकी हूँ और मेरा नाम है पुरुजनी। ये मेरे दस सैनिक हैं और ये सेनापति यानी कि सुपरवाइजर ये सेनापति और ये सैनिक हो जाते हैं पर तो नाग ये दिन रात मेरी नगरी की रक्षा करता रहता है गुरुजन ने कहा हमारा भी कोई नहीं तो तुम्हारा भी कोई नहीं तो दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया एक जरा नाम की कन्या थी बड़ी बदसूरत थी उसी को अपनाना निर्दया करना वो कन्या चंद्रवेग नाम के राजा के पास राजा से कहा मेरे पति बन जाए राजा ने कहा देखो मैं तुम्हें अपनी पत्नी को मैं नहीं बना सकता मैं ब्रह्मचारी हूँ मैं तुम्हें अपनी बहन बना लेता हूँ तुम्हें दुख किस बात का उन्हें मुझे कोई अपनाता नहीं है उस वेद चंद्रवेद नाम के राजा ने कहा तुम चिंता मत करो मैं तीन साठ गोरे गोरे गंधर्व और तीन साठ काली काली गंधर्वियां तुम्हें देता हूँ तो कितनी होगी सात सौ बीस और ये मेरा भाई है प्रज्वाल, प्रज्वाल है मेरा भाई इसे ले जा। जिस जाओ जिस नगरी में जाओ वहीं पर हमला कर करा हम महाराज हुआ ये पूर्व अपनी शादीशुदा जिंदगी में इतना आनंद मना रहा है उसे पता ही लगा कि वो जरा नाम की कन्या ने अपनी सेना के संग हमला कर दिया दस सेनापति आए लड़ने के लिए कहाँ सात को बीज और कहाँ दस मार दिया दस सैनिक आए, उसे मार दिया सेनापति आए उसे भी मार दिया पांच फन का नाग वो भी घायल होकर मार तो बिचारे परेशान बोले मेरे बाद मेरी बीजी का क्या होगा बस अब हमला पूर्वन के ऊपर हो गया बीजी के चिंतन में मारे इसलिए दूसरी योनि इनको कौन सी मिल गई औरत की मिल गई इसलिए लिखा है औरत को पति का ध्यान ज्यादा करना है और पति को पत्नी का ज्यादा ध्यान नहीं करना अगर ज्यादा पत्नी का ध्यान करेंगे तो आगे जाके खुद ही किसी की पत्नी बन जाएगी और अगर पत्नी पति का ध्यान करेगी तो आगे किसी का पति किसी की पति बन जाएगी गीता में लिखा है अंत या मती मरते समय जो सोच करोगे वो ही गुरु मिल जाएगी अब हुआ ये यही पुरुजन वेधर्वी नाम की अगले जन्म में सुंदर राजकुमारी बन गया और मल्ल धवज राजा के संग इनका विवाह हुआ बड़ा आनंद ले रहे थे ही। राजा मल्ल धवज महापुरुष थे दिन रात तपस्या करते थे इसलिए राजा मल्ल धवज जो थे अपनी पत्नी वेधर्वी को लेकर कांचले के मन में चले गए और कब कर कर राजा मल्ले ध्वज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया अब तो ये बेदर्वी जो थी ये बड़ा शोक करने लगी हाय मेरे स्वामी हाय मेरे स्वामी तो अपने पति की सीता लगाई और ऊपर बैठ गयी इतने में जो पुराना मित्र था पुरुज है अभी गया उसने कहा मेरा मेरा मित्र पुरुजन घूमने के लिए गया कहाँ ले गया उसे ढूंढ कर आता ब्राह्मण तो के रूप में अभिज्ञात आए अरे उन्होंने देख लिया मेरे मित्र पुरुजन अरे किसके सत्ता हो रहे सती हो रहे हो तो रहे भी बना पुरुजन ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे मित्र मेरे स्वामी है पति और तुम मुझे मित्र कहते हो अरे तुम्हें दिखलाएंगे तेरा मैं पति भर का स्त्री हूँ और अपनी पति की चिता पर सती हो रही हूँ मेरे अभिज्ञात ने कहा वाह पुरुजन वा। घूमने क्या गया मुझे ही भूल गया तो पुरानी सारी बातों को याद दिलाया अब जब सारी बातें याद आ गई तो अभी ज्ञात अपने पुराने मित्र पुरुजन को लेकर साथ उसी सरोवर पर चला गया जहाँ ये होते देव ऋषि नारद जी ने का राजन कैसी कथा लगी बोले कथा तो बहुत बढ़िया लगी पल्ले कुछ नहीं चलो पल्ले पढ़ा लोरुजन और अभिज्ञात ये कौन है पुरुजन जीव जिसके जन्म होते रहते हैं वो जीव है और अभिज्ञात कौन है वो है परमात्मा भगवान सब कुछ जानते हैं इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मैं भूत जानता हूँ भविष्य जानता हूँ वर्तमान जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता तो अभिज्ञात कौन है भगवान जीव ने भगवान से कहा घूमने चले अरे भगवान को घूमने की क्या जरूरत है पूरे ब्रह्मांड के मालिक है भगवान जीव को भगवान ने कहा हमारी तो इच्छा नहीं घूमने की तुम घूमने चले मुझे मत भूल जाना बोले सरकार कैसे भूल सकते है आप घूमने चले छोटे छोटे शहर सूती बना मकोला बना खटमल बना मच्छर बना ये छोटे छोटे शहर है नहीं भाई बड़े बड़े शहर हाथी बना गोला बना न जाने क्या क्या जा बना ये भी नहीं है एक नगरी बड़ी सुंदर थी जिसके नौ दरवाजे थे उसे कहते मानव शरीर बड़े भाग मानव का शरीर इसको भाग ये ये नगरी भाग नौ दरवाजे एक दो तीन चार पांच छ सात और जहाँ से हम मल मलमूत्र करते आठ और नौ नौ दरवाजे इस नगरी में, जब पुरुष नगरी में गया तो पांच छंड का नाग है पांच छंड का नाग आप ऐसे करके पांच जगह से हम श्वास लेते हैं एक दो तीन चार और पांच। ये पांच छंड का नाग है जब दिन इस नगरी की क्या करता है रक्षा करता है दस सैनिक पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया तो ज्ञान इंद्रिया कौन सी है पांच आख कान नाक जीवा और त्वजा ये पांच कौन सी है ज्ञान इंद्रिया और पांच कर्म इंद्रिया हाथ पैर मुख अच्छा मुख क्या है मुख में ज्ञान भी और कर्म ही अब इधर दर्द हो इधर दर्द हो गोली तो मुंह ही खाओगे कर्म इंद्री मुख और जहां से हम मूत्र करते हैं ये हमारी है कर्म इंद्री अब आपको कहीं मूत्र आ रहा हो आप बेचैन होंगे और कोई और बाथरूम में घुसा हो तो आपका बुरा हाल हो गया जल्दी बिगड़ जल्दी बिगड़िएगा क्यों और जब आप इस मल को त्याग करते हो तो हमें आप, आपको कितना सकून मिलता है इसलिए कौन सी इंद्री है ये ये कर्म इंद्री है महाराज सेनापति कौन है मणिराम सेनापति कौन है मणिराम आख यहां कान यहां पूरा शरीर यहां मन बोले अरे मैं भूल गया अरे वो क्या हुआ जब मनीराम वहां चले जाए ना तो कुछ पल्ले पल्ले वाला नहीं और आसान तरीका आप कहीं नौकरी करते हो और नौकरी में सुपरवाइजर नहीं है अब तो सारे काम करने वालों की दीवाली हो। अरे कौन काम करे आज तो आनंद लीजिए सुपरवाइजर साहब नहीं तो सुपरवाइजर कौन है मनी राम कहीं खिसक गए ये सारी इंद्रियाँ तवज नहीं देती वही चली जाय ये है सेनापति अच्छा तो महाराज ये नगरी की मालकिन कौन है पुरुजनी बोले बुद्धि इसलिए विष्णु पिताम क्या कहते की रूप कल पिता भगवत शाश्वत पुंग इसलिए प्रभु मैं बहुत वर्षों से अपनी कन्या के लिए वर ढूंढ रहा था आज वर भी अच्छा और घर भी अच्छा है वर कौन कृष्ण और घर यदू बंशी तो विषम जी ने तो अपनी बुद्धि को अपनी बेटी बना लिया क्योंकि ब्रह्मचारी थे और हम लोगों ने इस बुद्धि को पत्नी बना लिया अब ये पत्नी करती क्या कथा में कोई दिलचस्पी नहीं दे रहा चल चले पत्नी ने कहा वहा सुध है सब लोग सुन रहे हैं हम भी सुन रहे पत्नी ने कहा और सुनने पत्नी कहे गा गाने लग जावे पत्नी करे कहे हस तो हसने लग जावे पत्नी कहे नाच नाचे लग जावे इसलिए इस नगरी की जो मालकिन है वो है बुद्धि और इस जीव ने इस बुद्धि से कर लिया विवाह साधे जरा नाम की कन्या कौन है जो इतनी बदसूरत है जिसे कोई अपनाना नहीं चाहता बुरे बुरा हैप्पी बर्थडे की क्या हुआ हमारा <laughs> जन्मदिन अच्छा आपको याद है हाँ वो मेरी माता जी ने बताया इस तारीख को पहला अच्छा आपको याद है ठीक है साहब कहाँ जा रहे हो आई डी कार्ड बनाना क्यूँ हम अट्ठारह साल के हो गए अच्छा आपको याद है बोले हाँ हाँ साहब क्या हो रहा वो क्या बोलते हैं शादी की चौथी मना रहे हैं वो मना रहे हैं अच्छा आपको याद है बच्चे का जन्म दुनिया सब कुछ याद है अब बुढ़े कब हुए मुझे ये याद नहीं क्यूँकि बुढ़ापे कोई स्वीकार करना नहीं चाहता इसलिए उस पर कोई दिलचस्पी देता ही नहीं हम बूढ़े कब हुए सिर्फ बुढ़ापे को एक ही महापुरुष ने अपनाया वो हुए राजा ययती के पुत्र जब राजा यही को श्राप लग गया शुक्राचार्य जी का कि तुम्हें बुढ़ापा मिलेगा तो पांच पुत्र थे शुक्राचार्य जी ने कह दिया था जो पुत्र तुझे अपनी जवानी देगा तेरा बुढ़ापा लेगा तभी ही तुम जवान हो सकते हो। यदु तुरु वसु, आदि को कहा किसी ने बुढ़ापा नहीं दिया पर एक ही महापुरुष हुए जिन्होंने बुढ़ापे को स्वीकार किया वो कर्म है केवल एक ही महापुरुष ने इस बुढ़ापे को स्वीकार किया बाकी इतिहास उठाकर देख लो किसी ने इस बुढ़ापे को स्वीकार नहीं किया अब ये बुढ़ापा चला गया दोड़ा दोड़ा चंद्रवेग नाम के राजा के पास कौन एक चंद्रवेग नाम का राजा वो है समय समय ने बुढ़ापे को अपनी बहन बना लिया और सेना दे दी तीन सौ साठ गोरे गोरे गंदर्व और तीन सौ साठ काली काली गंदरव तीन सौ साठ दिन और तीन सौ सात रातें और भाई को भी दे दिया प्रज्वाल प्रज्वाल कौन है बोले नजला खांसी बुखार टाइफाइड कैंसर आज को करुणा के रूप में दिया गया ये प्रज्वाल इनके विषय में हमारे यहाँ इतिहास में लिखा है ये प्रज्वाल है ये किसी भी रूप में आएगा और सबका नाश कर देगा अब महाराज शरीर का त्याग करने के बाद जब ये स्त्री बने तो भागवत भक्त मिल गए इन्हें पतिदेव तो पतिदेव बड़े तपस्वी थे इसलिए हमारे जीव के हमारे कल्याण के लिए हमें सब की आवश्यकता होगी और कोई महापुरुष मिल जाए तो उनकी सानिधि में लेकर हमारा कल्याण हो जाए तो ये वेदरवी कन्या बना और मल्ध धवज नाम के जो राजा हुए उसे धर्म कहा कन्या ही बनना पड़ेगा आपको धर्म के लिए इसलिए कहते हैं कबीर साहब जी 16 सिंगार कर गुरुदेव के सामने वो सिंगार कौन से है बोले तेरा तिलक कर धारण करना शीका को धारण करना हमारे शिंदार है इससे पता लगता है कि हम स्वागत है बेवा ले तो हमारे शान है हमारे अब महाराज ब्राह्मण के रूप में अभिज्ञात से वो कौन थे बोले अभिज्ञात थे भगवान और भगवान ही सदगुरुदेव के रूप में आते हैं। और हमें बोध कराते से तो है हंस करेंगे ये रंग का बच्चा उड़ना सिख रहा था में गिर गया काला हो गया कुछ तो कौड़ते जा रहे थे देखो तो तो तो हमारी जाति वाले जा रहे हैं मैं भी काला और ये भी काला चला गया अपने परिवार को छोड़कर कौ तो के चक्कर में पड़ गया कौ तो के सन खाता कौओ जैसी हरकत करता एक दिन राज हंस जा रहे अच्छा हंस की बड़ी विशेषता, हंस उड़ता ऊपर है देखता नीचे और हम चलते नीचे देखते ऊपर हंस ने देखा ये हमारी जाति का कौ के पीछे में क्या कर रहा है जैसे ही हंस नीचे आए कौवे तो बड़े तो यही उड़ने लगा अरे हंस ने एक चपेट मारा कहा जा रहा है अपनी जाति वालों के साथ अरे मूर्ख तू तो इनका बच्चा नहीं है तू हमारी जाति का है बोले साहब कैसी बात कर आप तो गोरे गोरे हम तो काले काले अरे काल कालक तुझे लग गई है कलेश लग गया हाँ तुझे मैं छोटा सरोवर लेकर जाकर खूब गुश्पी लगवाई जो कालक की खत्म हो गई और उसके स्वरूप का बोध करवा दिया इसलिए तू हंस रह इसे कहते सदगुरु देव महाराज सदगुरु इसे बताया गया वो नहीं भोगी गुरु तो लाल की चेला दोनों नरक में छुजा मैंने कई मरतबा कहा की रामानुजाचार्य ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था क्योंकि वो मायावागवान अच्छा एक चरित्र भक्तमाल में बड़ा सुंदर चरित्र है भक्तमाल भागवत फैल भक्तमाल की कथा के आगे भागवत कुछ भी नहीं लेकिन मैं बोला आभा हूं मैं कभी पढ़ ही नहीं सकता उसको इतना कुछ प्रसंग उसमें पढ़ते हैं क्योंकि वो इतना रुला देती है हो ही नहीं सकती रामानुजाचार्य उनके गुरुदेव का नाम क्षमा करना मैं भूल गया बुद्धि में नहीं आ रहा तो किसी स्त्री में प्रेत भुग गया गुरुदेव जी आए तो मंत्र भूगे प्रेम गया न स्वामी जी आ गए प्रेतने का अगर ये मंत्रों का उच्चरण करे तो मैं चली जाऊंगा आपने सुंदर मंत्रों का उच्चरण किया मगन नमन करता हुआ प्रेत चला गया गुरुदेव को हिर्सा होने लगी यहाँ तक इनके गुरुदेव ने जहर दिया बहुत मरतबा मरवाना चाहा जाको जाको राज के ताइया मार सके ना कोई हुआ क्या एक वक्त स्वामी जी भगवान की तारीफ कर रहे थे कमल के जैसे भगवान के नेत्र थे गुरुदेव से घूस भगवान के नेत्र कैसे तो है बोले बंदर की पिछवाड़ी जैसा है अरे स्वामी जी कैसे तुम कैसे नास्तिक गुरु जिनके नेत्र कमल के तरह तुमने उस परमात्मा की ऐसे निंदा कर दी तुम मेरे गुरु नहीं मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ हुआ क्या सोकर तो खाते खाते गुरु ही शिष्य की शंगा गति में आए आशीर्वाद लिया शिष्य का तब जाकर इतिहास जमा है और हम लोग जो है जरूरत बोल रहे हैं पता नहीं किस चक्कर में लगे हैं। ऐसा नहीं है भाई बोले नहीं है वो तो आपका उधार नहीं कर सकता भक्त होना चाहिए पद्म पुराण के पाताल कांड में लिखा है शास्त्र कर्माणि पुराणम मंत्र तंत्री शरदा वैष्णव गुरंद नाम वैष्णव पांच श्री गुरु बड़ी बड़ी किताबों को गुरु नहीं है जानने वाला बड़े बड़े तंत्र मंत्रों को जानने वाला गुरु नहीं है बराबर ध्यान ही नहीं भगवान का भक्त होना चाहिए चार नियमों का पालन करने वाला हो महादेव देव ऋषि नारद जी को पता पद्म पुराण के पाताल का ल गुरु वो जो कृष्ण नाम का जप करने वाला हो गुरु वो जो कृष्ण का प्रचार करने वाला हो गुरु वो जो चार नियम का पालन करने वाला हो गुरु वो जो भगवान से प्रेम करने वाला त्यागी हो किसी प्रकार का कोई मोर न होगा ऐसे गुरु की शरणागति में जाकर ही जीव का क्या होगा कल्याण होगा और फिर अंत में क्या कहते हैं बोले नारद शिष्य भी ऐसा होना चाहिए इसी तरह से चेतनियामृत में लिखा है कि भाव विप्र की भा सन्यासी शूद्र के निर्णय यह कृष्ण तत्व सही गुरु है कि भाव विप्र भले वो जाति से ब्राह्मण है कि वह सन्यासी चाहे वो सन्यासी है शूद्र के निर्णय चाहे वो जाति से शूद्र है पर होना क्या चाहिए कृष्ण तत्व कृष्ण का भक्त कृष्ण नाम दीक्षित तो सही गुरु है तो वही अच्छा गुरु है तो शास्त्रों का प्रमाण है कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे हैं कोई बोला अरे गुरु जैसा भी हो शिष्य ठीक होना चाहिए ऐसा नहीं जिस गाड़ी का इंजन ही खराब है वो तो सारे नब्बे खड्डे में गिर जाएंगे गुरु को तो इंजन है ना बोले एक आंखों वाला हजारों को खड्डा पार करा देगा और एक अंधा हजारों को कुएं में गिरा देगा बताया है। अभी अच्छा कान फूकना कान फूकना जो बात कान खुकने का मतलब ही नहीं पता जब हम शिष्य गुरु बनाते हैं तो इसका मतलब पता क्या होता है आपकी दुनिया भी सिस्टम खत्म हो गया यहाँ पे परम्परा चलाती है इसका गुरु होना चाहिए बोले खावे पीवे कुछ भी करे बोले है नहीं सारा पाप इसको मच्छे मारोगे इसको बता गुरु धारण करने का मतलब ये होता है कि जब वो शिष्य होते जो बच्चा होता है ना जिसने उससे कुछ भी उल्टा सीधा काम किया कुछ भी किया अब वो छोड़ देगा और अब उसका जीवन आध्यात्मिक में मच्छर जाएगा जिसको कहते हैं गुरु धारण करना और पहली बात है कि कम से कम बच्चा पांच वर्ष के ऊपर होना चाहिए इसको ज्ञान तो हो तो कौन हमारा गुरु हमको तो तो पता ही नहीं लोगों की स्कूली सुनाई पर वो बोले ये गुरु है वो बोले ये बुद्धि में होना चाहिए कोई नहीं और इससे पहले अगर वो चला गया न तो कृष्णम बंदे जगत गुरु भगवान कृष्ण उद्धार करने वाले होंगे डरने की बात नहीं है और सोच समझ कर ही गुरु बनाना चाहिए हमारा जीवन है ऐसी थोड़ी जीवन यात्रा को ऐसे करने इसलिए शिष्य को गुरु सोच समझकर कर बनाना चाहिए और गुरु को भी शिष्य सोच समझ कर चाहिए ये दोनों एक गाड़ी के पहिए है एक दूसरे आगे कल्याण करते हैं तो भगवान की कृपा से जो गुरु महिमा यहाँ बहुत चली तो नमस्कार हम क्या गुरु महाराज के विषय में कहेंगे गुरु महाराज की तारीफ तो भगवान की नहीं कर सकते इतनी गुरु महाराज की विषय में बताया गया है हम सब गुरुदेव महाराज जी को बारंबार नमस्कार करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्ण इस तरह से देव ऋषि नारायण जी ने राजा प्रचिमा ऋषि को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया राजा का मन बलि से हट गया भजन में मस्त हो गया और भजन कर राजा ने अपने पंचभौधिका त्याग कर दिया और भगवान के धाम की प्राप्ति और वहाँ नारायण सरोवर में जनों ने दस हजार वर्षो तक तप किया भगवान प्रसन्न हो गए आशीर्वाद दिया अब जब ये दस हजार साल के बाद उस नारायण सरोवर से बाहर निकले तो देखा बड़े बड़े पेड़ पौधे बने जन घबरा गए क्रोधित हो गए जनों ने कहा कि हमारे राज्य पर इन वृक्षों ने आक्रमण कर दिया है अरे हमारी धरती को भर दिया इन्होंने क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा न हो गए आप इन जनों ने अपने नेत्रों की अग्नि से उन सब पेड़ों को जलाना शुरू कर दिया चंद्रमा घबरा गए क्योंकि वनस्पति के देव चंद्रमा है चल चंद्रमा घबरा गए और घबराए चंद्रमा चले गए ब्रह्मा जी के पास अरे भाई ये तू तो सारी नस्ल को हमारी खत्म करे क्या करे ब्रह्मा जी मत ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी कंडू ऋषि की जो कन्या है समलोचना सोरी कंडू ऋषि की जो कन्या है मारिशा क्योंकि हुआ ये था कि एक वक्त कंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे एक अफसरा आई कंडू ऋषि ने उस अफसरा को गर्भ हरण करवा दिया और उस अफसरा से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था मारिशा और इन्हीं मारिशा को वृक्षों ने पाला इसलिए कन्या वृक्षों की हो तो ब्रह्मा जी ने कहा चंद्रमा से कि इन्हीं मारिशा को तुम लेकर जाओ दस प्रचिताजनों का इनसे विवाह करवा दो ये खुद शांत हो जाएगी हम हाँ महाराज हुआ ये इस मारिशा को चंद्रमा ने दिया दस जनों के संग इनका विवाह करवा दिया और जब प्रचिताजनों ने मारिषा के संग विवाह करवाया विवाह किया तो इनके एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम हुआ दक्ष ये वही दक्ष शिवजी के ससुर थी क्योंकि पहले बकरे का सर का काम नहीं चल रहा था और दूसरा शरीर मिल गया इनको जनों के बेटा बनने प्रचेताजनों ने बारह लाख वर्षों तक राज्य किया अब वह राज्य आने लगा की अब ये राज्य तो सदैव नहीं रहना अब भजन करना चाहिए तो जो रुद्र गीता का ज्ञान का उपदेश था वो तो अभिधि की बुद्धि चला ही गया तो अपने पुत्र दक्ष को राजगति पर बिठाकर प्रचेता जन वन की ओर जा रहे हैं और अब उन्हें रास्ते में देव नारद भारत चल जब प्रचेता जनों को देव ऋषि नारद जी का दर्शन हुआ उस वक्त प्रचिता जिन्होंने देव ऋषि नारद जी को नमस्कार किया कि हमारे कल्याण के लिए हमें ज्ञान का उपदेश बड़ा सुन्दर यहाँ पर देव ऋषि नारद जी ने ज्ञान का उपदेश दिया हमारे जीवन में अगर हम इन तीन सूत्रों को उतार लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा कितने सूत्र हैं है सूत्र पहला सूत्र देव ऋषि नारायण जी ने प्रचिताजनों को बताया सर्वभूते शु दया सब जीवों पर क्या करनी है दया करनी है उन्हें मदद देनी है किसी ना किसी प्रकार से उनकी सहायता करनी है इसलिए ये है हमारा धर्म सोचने की दया धर्म का मूल है पाप कपट अभिमान इसलिए हमें सदैव सेवादारी करते रहना चाहिए इसलिए पहला सूत्र देव ऋषि जी ने पढ़ाया सर्वभूतेशु दया ये नहीं हमारा जानने वाला इस पर कृपा करा नहीं कोई भी हो उन पर क्या करूंगा दया करनी दूसरा सूत्र संतुष्ट जितना भगवान श्री हरि ने दिया है उसमें मत करेंगे ज़्यादा की इच्छा मत करेंगे ज़्यादा की करोगे तो थोड़ी सी भी चलेगी जितना दिया श्री कृष्ण ने उतनी तो मेरी ओका नहीं ये तो कर्म है मेरे कृष्ण का वरना मुझ में ऐसी बात नहीं जितना भगवान ने दिया हमें मस्त रहना चाहिए ये दूसरा सूत्र तीसरा सर्व इंद्रिया पश्चात अपनी इंद्रियों को काबू कर आंख जो देखना चाहे वो नहीं हम जो देखना चाहे आख वो देखें कान जो सुनना चाहे वो नहीं हम जो सुनना चाहे कान वो सुने जीवा जो स्वाद चखना चाहे वो नहीं हम जो चखना चाहे जीवा वो स्वाद सके इसलिए जितेन्द्रिय हो जाए अपनी इंद्रियों को काबू करें अगर इन तीन सूत्रों पर चलोगे तो क्या लिखा है जनार्दन आसि भगवान जनार्दन आप प्रसन्न हो जाएंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण तो भगवत कृपा